नाथ कृपा कर पूछू जैसे मानु कहा क्रोध तैसे मिला जाय जब अनुज तुम्हारा जा ति राम तिलक ति सारा रावण दूत मह सुनिकाना कपिन बाँध तीन हे दुख नाना श्रमण नासिका का लागे राम सपथ दी धे हम त्यागे दूत ने कहा हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए मेरी बात पर विश्वास कीजिए जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको रास तिलक कर दिया हम रावण के दूत हैं यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा नाथ राम कट कायन न जाए नाना बरण भालु कपिधारी विकटानन विषाल भयकारी जहीपुर दहे उह सुत तोरा थकल कपिन महत बल थोरा अमित नाम भट कठिन करारा अमित नाग बल विपुल विशारा हिना आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो सौ करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले और भयानक है जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। अंगद गत, गद विकटासि दधिमुख हैठ सठ जामत बलरासी द्विविध मयंद नील नल अंगद गद दधि मुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान ये सभी बल की राशि हैं। ये कपि सब सुग्रीव इन समको गनाई को नाना, राम कृपाय तुलित बल त्रिन समान समिन्होक गन असमय सुना श्रवण दस कंधर पदुम अठारह पबंदर, नाथ कटक कटको तुम्हें जी तरन मही ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ो हैं उन बहुत शोकों तो को गिन ही कौन सकता है श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं हे दसग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके परम क्रोध मे जहि सब हाथा आयसु पैन देहि रघुनाथा सो सही सिंधु सहित जस झस ब्यारा पूरा तर कुधर विसारा मर्द गर्द मिल वहीं दस सीसा ऐसी वचन कहि सबकी ही ही सहजय चहत है लंका। सब, के सब अत्यंत क्रोध से हाथ हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हम मछलियों और सांपों से ही समुद्र को सोख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूरा पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं सहज सूर उने सिर पर प्रभु राम रावण काल कोट कहो जीतिस कहे संग्राम सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं हे रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं राम तेज बल बुद्धि बुध बिपुलाये सहस सत सक, ही सक सर एक शोष सत सागर तो ही पूछे नागर तासु सागर पाहे। पंथ कृपा मन सुनत बेह सा जीमती सहाय कृत के सा श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं परंतु नित निपुण श्रीराम जी ने नीत की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्रीराम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं उनके मन में कृपा भरी है इसलिए वे उसे सोखते नहीं दूध के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है सहज रुकर बचन सागर सह जब भी मृषा का सभी तभी भीषण जाके विभूति जगता के बचन दूतर इस समय पत्र का स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहठ ठ ठाना है अरे मूर्ख झूठी बढ़ाई क्या करता है बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली रामानुज दी ये नाथ बचाए जुड़ाव बहुत बिहसी वाम करली धीरावण सचिव बोली सठ लाग बन ही सठ जन घालस कुलस राम विरोधन उबर से शरण विष्णु यजीष की तिमानुज सहित ततंग और कहा श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बचाने लगा पत्रिका में लिखा था अरे मूर्ख केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमर बन जा अथवा रे श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर